के विजय का सोहार है ऐसा हमने सुना है और सत्य पर सत्य के विजय का प्रमाण है मानव जीवन ऐसा हमने समझा है अब यहाँ जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसमें इसी दिशा में अधिक से अधिक प्रगति लाने की चेष्टा है निजी विवेक के प्रकाश में अपने जाने हुए असत का त्याग करना इसे हमारा पुरुषार्थ बताया गया इतना हम भाई बहनों को स्वयं अपने द्वारा करना है और असत के संग के त्याग का परिणाम है कि अपने ही में विद्यमान सत्य की अभिव्यक्ति हो जाती है इसके लिए अपने को कुछ करना नहीं है करना केवल इतना है कि जिस असत को असत करके हम जानते हैं उसके संग जनित पूरा दिनता को ना पसंद करते और जिस शक्ति की मांग हम अनुभव करते हैं उसको पसंद करने स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या इस बात की की है हम लोगों के लिए कि विकास रुका है कहाँ पर जो जो आनंद में अनुभव हमारा अपना जीवन बन सकता है वह अपने से बहुत दूर और बड़ा ही जरूर और बहुत कठिन लगता रहता है तो इसको मिटाने के लिए कई उपाय उन्होंने सामने रखे तो पहली बात यही है कि हम निज विवेक का आदर करें दूसरी बात है कि सत्संग को जीवन का इतना आवश्यक कार्यक्रम बनाना चाहिए कि चौबीस घंटे के भीतर बहुत से रूटीन वर्क हम लोगों के होते हैं उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसी को होना चाहिए और मेरे ध्यान में आता है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि महात्मा गांधी ने अपने साहित्य में अपने जीवन का एक अनुभव लिखा है उसमें ये लिखा है कि कि हम भोजन के बिना रह सकते है परन्तु प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते हैं तो जिस प्रभु की सत्ता उन्होंने स्वीकार की थी और जिनके बल पर वे निर्भय होकर संसार में करते थे उनकी प्रार्थना को उन्होंने बहुत आवश्यक माना तो प्रार्थना उनके लिए ऐसा अनिवार्य तत्व था कि वे भोजन को उसके आगे कम महत्व देते प्रार्थना काम में अपनी ही अंतर्राष्ट्रीय परमात्मा के साथ उनका नित्य संबंध इतना सजीव और जागृत होता कि उस प्रार्थना की घड़ी में लाखों लोगों के बीच में बैठे हुए भी वे शरीर और तिखार को भूल जाते थे भीतर की आवाज उनको सुनाई देती थी ईश्वर की आवाज़ करते थे वो भीतर का प्रकाश उनको दिखाई देता था ईश्वर का प्रकाश करते थे उनको और इतना बल भर जाता था उनमें जो जो निर्णय उनके भीतर से प्रकट होता कि अब ऐसा करना चाहिए तो उसमें उनकी इतनी शक्ति भर जाती भीतर भीतर कि उसके आगे बड़ी से बड़ी कठिनाई सामने आ जाए तो उससे टकरा जाने के लिए तैयार रहते तो ये तो उनकी दशा है जिनके जिनके, जिनके जीवन में अपने इष्ट के प्रति अपने भगवान के प्रति इतनी सजीव आस्था और अनुभव है अब अपनी बात में रखू लोगों की दशा क्या है तो हम लोग भी इस बात को चाहते तो हैं कि जिस ईश्वर को मैंने माना है और जिस ईश्वर के विश्वास को लेकर जन्म जनमान कर जन की सारी समस्याओं को समाप्त करके अनमोल अविनाशी जीवन पाना चाहते हैं ईश्वर तो के प्रति मेरे भीतर विश्वास भी सभी हो संबंध भी सजीव हो और उनकी उपस्थिति का सरस अनुभव भी अपने को हो ऐसा आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बहुत सजीवता की बात है वो शंका की घड़ी में दिल में दुविधा को लेकर जब हम ईश्वर को मानते हैं, तो किसी किसी समय मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उनसे डायरेक्ट बिल्कुल सीधा संबंधित होने का एक सरस प्रभाव भीतर बाहर भर नहीं जाता तब तक आदमी किसी भी क्षण में ईश्वर का सहारा छोड़ने के लिए तैयार करता है एकदम कोई कठिनाई भी आ गई तो भाई अभी इस समय ये तो काम नहीं करेगा आप चलो देखो मित्रों से मिलो से मिलो इनसे पूछो उनसे कहो एकदम झटपट सहारा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कौन सा स्ली भी और अनकोन सली भी अगर चिंतित हो गया नर्वस हो गया जो नहीं करना चाहिए सो तो करने लग गया तो इससे क्या प्रमाणित होता है सहारा उसका पक्का है कि छूट गया छूट गया ऐसा होता है अनेकों बार मैंने देखा है एक साधक मुझे मिले जिनके जीवन की चर्चा सुनकर के मुझको बहुत अच्छा लगा वो कहने लगे कि बचपन से जब से मुझे होश हुआ तब से साधु क्षमतों के प्रति प्रेम और और साधु बनने का शौक पैदा हो गया था और दुबारा होने से पहले दो तीन बार मैं घर छोड़कर भाग चुका था पढ़ने लिखने में बहुत भेदभावी और माँ बाप का एक लड़का और बहुत ही उसकी आवश्यकता परिवार में तो घेर आकर पकड़ कर उसको तो लाया गया फिर फिर कहने लगे कि मेरा ये संसार रहा होगा हस्त तो तो तो तो तो भी बन गया लेकिन वो लगन मेरी गई नहीं इतनी तो तो कथा तो मुझे बहुत प्रिय लगी उसके बाद कहने लगे कि बहिंद मैं अपनी एक भीतरी बात पूछने आया हूँ आपसे और वो ये की मैं भगवान को मानता भी हूँ उनके आश्रित भी रहता हूँ और हे प्रभु मैं तेरा हूँ ऐसा मैंने कई बार कह दिया और फिर भी एकांशिक साधना की घड़ी में मेरा मन मेरा ध्यान भगवान पर टिकता नहीं है भटक जाता है और वो सज्जन बहुत अच्छी तरह ऐसी फील कर रहे थे जिसको कि मैंने भी फील किया है तो वो बहुत ही सच्चाई से सीधी शादी भाषा में कह रहे थे कि बहन जी मैं ये चाहता हूँ कि अपने अपने प्यारे का संबंध और और उनके प्रति मेरा समर्पण भाव जो है वो मेरे जीवन को सरस बना दे तो भीतर से जिस सजीवता और जिस सरसता को अनुभव करना चाहता हूँ मैं वो मेरे भीतर अब तक नहीं हुआ तो मैं संग में आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने कितनी बार कहा है कि ये प्रभु मैं तुम्हारी शरण हूँ तो आज तक उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं मिलेगी तो सच्ची बात है ईमानदार सबसे सागत की बात है समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है की तो लोग उनको बहुत महान समझते हैं और फिर भी उस सर्जन के भीतर प्रति की अभिव्यक्ति न होने का दुख है और उसको उन्होंने इतनी सरलता से आकर के मुझको बताया और बताते बताते कहने लगे कि जब ऐसा होता है तो मैं क्या करूं जब मन और ध्यान एक एक हमारे इष्ट में केंद्रित नहीं हो पाता है तो मैंने संतों से जैसा सुना है तो मन के और श के भटकाव को मैं बन कर के देखने लगता हूँ खत्म हो गया समर्पण भाव उसी समय छूट गया दूसरा पंख उन्होंने पकड़ लिया तो विश्वास के पंख में चलते हुए अपने भीतर जब तक सजीवता नहीं आ जाती सरसता नहीं आ जाती उसका प्रभाव एकदम अपलावित करने नहीं लग जाता है तो साधक भटक जाता है तो उस भाई के मुख से सुन करके मुझे ऐसा लगा कि इनके दिल में तो ये शंका हो गई कि मैंने तो अनेक बार कहा कि ये प्रभु में तेजा हूँ लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं तो अब रहने दो उनको अब उस पंख से काम नहीं चलता है तो अब विचार का पथ प्रकट करो और देख देही विभाजन करके शरीरों में होने वाली घटनाओं को अलग से दृष्टा बन करके देखना आरंभ करो तो विश्वास का पंख छूट गया विचार का पंख आरंभ हो गया और इस दुविधा में उन सज्जन का थोड़ा समय निकल गया है तो ऐसी दशा जिनकी है महात्मा गांधी की तो ऐसी दशा नहीं थी वो तो ईश्वर में इतना दूर विश्वास करते थे इतना सजीव शांत हुए चुप्प हुए और संसार गया उनके और उनके परमात्मा के बीच की घनिष्ठता इतनी नहीं होती थी कि उसी क्षण में सब शारीरिक दुर्बलता खत्म सब बाहरी परिस्थितियों की समस्याओं का समाधान सामने आ जाए और इतने जोर से अनुभव करते थे कि तो उस समय अगर कोई उनके मना करे तो मानेंगे नहीं और गोली चला दे तो रुकेंगे नहीं और एक महिला जो उनके साथ रहती थी बचपन से बहुत बड़ी उम्र तक महात्मा गांधी के आश्रम में बिताया उन्होंने माता पिता के तो वो मुझसे कहती थी कि बापू जब उठते वहाँ से प्रार्थना के बाद और कोई तो निश्चय की बात हम लोगों को सुना देते तो पीछे जो बड़े बड़े उस समय के राष्ट्रप्रेमी लोग थे गांधी जी के साथ तो वे लोग सोचते कि की हम कहेंगे जाके बापू से कि ऐसा निर्णय मच लीजिए और थोड़ा बैठिए हम सोचे तो ऐसा वो सोच करके कदम अगर बढ़ाते की हम जाए लिए ऐसा तो लगता है की जैसे वायुमंडल खड़ा रहा रहा है। का मन में संकल्प लेके कदम बढ़ाता कहने के लिए कि ऐसा मत करो तो मना करने के संकल्प में लोगों का साहस नहीं होता ऐसा जैसे की एकदम काट जाता था वायुमंडल इतनी शक्ति इतना फोर्स उस महापुरुष के जीवन में भर जाता लाखों लोगों के बीच में बैठे हुए आधे घंटे की प्रार्थना क्योंकि उनका तार मिला हुआ होता प्रभु की याद में बाढ़ से आँख बंद किया नहीं सभी और संसार गया तो वो उन्ही के साथ होते उस प्रेम में ही होते उस रस में ही होते उस प्रकाश में ही होते और उसमें उनको गाइडेंस भी मिल जाता कि आगे क्या करना चाहिए कभी को तो संकेत मिल जाता कभी को तो चित्र दिखाई दे जाता और कभी ध्वनि सुनाई दे जाती है ये सारी बातें उनके मुख की कही हुई लिखी हुई है तो उनकी बात छोड़ दीजिए ये हमारे क्रणम्य है उनकी चरण ध्रू हम मस्त पर कर चढ़ाए अब अपनी दशा देखो कि हम लोगों की दशा क्या है तो हम लोगों की दशा जो है वो ये है कि ईश्वर में हमने विश्वास भी किया और उनको अपना भी माना और उनके होकर रहने की बात स्वामी जी महाराज ने बताई कि भैया तुम उनके होकर रहो तो उसका फल क्या होगा कि तुम अपने में अनुभव करोगे कि तुम्हारा सदैव नित्य बात परमात्मा में है ऐसा अनुभव करोगे जैसा कि वो स्वयं अनुभव करते थे तो ही उन्होंने कहा और हम लोगों ने सुना और सुनकर के अच्छा लगा अच्छा लगा तो सोचा कि संत हैं, भगवत भक्त हैं और सच्ची बात अनुभव सिद्ध बात बता रहे हैं तो हम लोगों को मान लेना चाहिए तो बहुत से हमारे भाई जो यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने ईश्वर विश्वास की बात को स्वामी जी महाराज के जीवन के अनुभव के आधार पर स्वीकार कर लिया अब क्या हो रहा है भीतर भीतर अपनी दशा को देखा जाए कि क्या हो रहा है तो यही हो रहा है कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि परमात्मा ही सत्य है परमात्मा ही नित्य है केवल उसी से तुम्हारा नित्य संबंध है उसकी आत्मीयता से जागृत प्रियता ही परमात्मा से मिलन का अचूक उपाय है इतना उन्होंने कह दिया और हम लोगों ने मान लिया और किसी भी तरीके से उनके द्वारा कहे गए इन महावाक्यों को हम लोग काट नहीं सकते हैं। इसमें इसमें शंका पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते काट भी नहीं सकते हैं, तो एक और तो ये सकते हैं, और दूसरी और अपनी दशा क्या है कि भीतर भीतर एक ऐसी दुर्बलता बैठी है कि भाई जो परमात्मा दिखाई नहीं देता समझ में नहीं आता कुछ कुछ उसके बारे में अपनी जानकारी भी नहीं है उसके भरोसे इतना बड़ा खतरा कौगे कौन सा खतरा भाई जमा किए हुए अकाउंट प्रति अधिकार करके उठा दें और बड़े जतन से पाले हुए शरीर का मुख से छोड़ दें और सब समय जो कुटुम्बी जन मुझको घेरे हुए हैं बड़े प्रेम से मेरी सेवा कर रहे हैं खिलाते जा रहे हैं मेरी सब प्रकार ऐसी देख कर रहे हैं तो उन कुटुबीजनों का सहारा फिर से छोड़ दे क्यों क्योंकि ये सहारे तो प्रत्यक्ष हैं मुझको मिल रहे हैं मेरी मदद कर रहे हैं और वो जो तो स्वामी जी महाराज ने बताया तो बात तो ठीक लगती है लेकिन भाई बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल है अब इतनी सुविधा रह गई और तो कुछ नहीं अब तो अब इसको भी तो मिटाना होगा कि नहीं मिटाना होगा इसलिए मिटाना पड़ेगा कि मैंने उल्टा करके ही देखा कि अगर ऐसा मैं कहूँ कि अच्छा जाने दो जो सामने सब प्रकार से सुख सुविधा दे रहा है उसी को पकड़ लो और संतजन भक्त जन जिसके बारे में बताते हैं वो अपना जाना हुआ तो है ही नहीं है तो उसको रहने दो तो ऐसा करने का साहस अपना है नहीं है भगवान की चर्चा को जीवन में से निकाल देना पसंद है आपको और चर्चा भी कर, चर्चा करते रहेंगे भगवान की और चिपते रहेंगे नाशवान से तो इसमें सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है जिस, जिस नाशवान से पट करके उसको मुट्ठी में बांध करके बड़े जतन से उसके सहारे शांत रहना पसंद है आपको तो शांति मिल रही है नहीं मिल रही है तो बहुत ही सच्ची बात है जीवन की मैं मैं ग्रंथ के वाक्य आपको नहीं सुना रही हूँ मानव सेवा संघ ने बड़ी ही गहरी वेदना के साथ इस विषय पर विचार किया कि अगर मनुष्य है और उसको शक्ति की आवश्यकता महसूस होती है तो क्या ग्रंथ पढ़ने में अगर वह मोह्य नहीं है सक्षम नहीं है तो सत्य उसे नहीं मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा और सचमुज जीवन के सत्य को प्रकाशित करने वाले बड़े बड़े संत हम लोगों के बीच में हो गए जिन्होंने अपने से कह करके सुना दिया हमको मसी कागजो नहीं संत कबीर की बाणी उन्होंने कह दिया कि मैंने कागज और सियाही हाथ से छुआ नहीं है तो सत्य मिला ही नहीं मिला मिला तो जब जब पहली बार स्वामी जी महाराज ने मानव सेवा संघ के सिद्धांतों विचार को प्रणाली को प्रगट किया तो उस तो समय के अध्यक्ष जो थे उन्होंने रांची में आश्रम की स्थापना हो रही थी तब तो मानव सेवा संघ की महिमा गाते हुए ये कहा की ये मानव सेवा संघ का विचार जो है ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है अर्थात आध्यात्मिक विकास में सबका समान अधिकार है इस सत्य को प्रकाशित करने वाली ये प्रणाली है तो शरीर और संसार की सहायता से बहुत कुछ कमा लिया मैंने बहुत उपार्जन कर लिया सब का लेखा जोखा सामने रख के अकेले बैठ के अपने से पूछो तो चालीस वर्ष की उम्र तक की पचास वर्ष की उम्र तक की साठ वर्ष की उम्र तक बड़ भूत की परिश्रम किया बड़ी बहादुरी की बहुत कुछ उपार्जन किया उसमें ऐसा कुछ है क्या कि मरने के समय शरीर के छोड़ने की घबराहट को कम करने के लिए मुझको सहारा दे सके है कुछ तो फिर उसी में शेष जीवन को भी लगा देना समझदारी की बात तो नहीं मानूस तो बदलना चाहिए अपने को और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि विचार के प्रकाश में अपने द्वारा अपने जीवन का अध्ययन करते हुए जो निर्णय आप लेंगे उस ऐसी आपके अहम रूपी अणु में आमूल परिवर्तन आ जाएगा जो कि अभ्यास के द्वारा नहीं हो सकता अभ्यास के द्वारा शरीरों के रिफ्लेक्टिस कंट्रोल में आते हैं, उन पर सचेत हो कर के मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है जितना जितना हम अभ्यास करते हैं किसी बात के लिए तो उस अभ्यास जन्य प्रवृत्ति का प्रभाव सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के शरीर पर पड़ जाता है बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अभ्यास के बाद बिना किए अपने आप ऐसी चुनती रहती है तो ये सारी बातें जो हैं वो शरीर सूक्ष्म शरीर के अवयवों आरोप हो सकती है लेकिन जिससे अपने में परिवर्तन आ जाएगा अपने भ्रम का निवारण हो जाएगा अपने द्वारा विकारों की उत्पत्ति के कारणों को मिटा सकेंगे यह बात आप स्वयं के द्वारा कर सकते हैं विचार के प्रकाश में कर सकते हैं और अपने निर्णय से कर सकते हैं इसलिए मानव सेवा संघ ने व्यक्तिगत संघ में बहुत महत्व दिया ये तो सामूहिक हो रहा है तो चर्चा हो रही है इस चर्चा का एक बहुत बड़ा लाभ अपने लोगों को यह मिल सकता है कि इस चर्चा में जो सुनने में आ रहा है उसके प्रकाश में हम लोग अपने जीवन को देखते जा रहे हैं तो सत्य क्या है असत्य क्या है ग्राह्य क्या है त्याग क्या है वर्तमान दशा क्या है वास्तविक जीवन क्या है अपनी मांग क्या है अपना लक्ष्य क्या है इसके संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट हो रहा है अब क्या करना चाहिए कि सामूहिक रूप से बातचीत करने का सूर्य खत्म हो जाए तो जिस भाई बहन को जब अवसर मिले अकेले कहीं बैठ जाओ और इस बारे में विचार करो कि क्या सचमुच महीने परमात्मा को सत्य माना अगर उनको सत्य माना तो उनकी महिमा मेरे जीवन में अंकित क्यों हुई क्या सचमुच महीने नाशवान को त्याग माना अगर माना तो आसक्ति मेरी निधि क्यों नहीं तो अपनी वर्तमान दशा को देखना और वर्तमान दशा को बदल डालने के लिए वर्तमान में जो पुरुषार्थ हो सकता है उसको करना यह व्यक्तिगत सत्संग का रूप है तो इस प्रकार के सत्संग करके ईश्वर विश्वास की दृष्टि से जिस भाई बहन को अपने भीतर में कमी मालूम होती हो तो उसको दूर करने का प्रयास जल्दी से जल्दी करना चाहिए मुझे इस बात की इस बात का बड़ा ख्याल रहता है कि अच्छा कल करेंगे कि अच्छा परसों करेंगे कि और दो चार दिन के बाद करेंगे ऐसा ऐसा सोचते सोचते कहीं ऐसा न हो कि प्राण शक्ति समाप्त हो जाए और सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम बाकी रह है। कुछ ख्याल रहता है इसका कोई कहते हैं वहां जाने का संकल्प बना है एक बार झो करके आऊं तब तो शांति से बैठू तो आपके पास कोई गारंटी है क्या कि झोकर करके आप वापस आ जाएंगे जी? और अगर जाने का भी संकल्प पूरा किया तो जाने आने का संकल्प खत्म हो जाएगा नहीं खत्म होगा इस इस धरती पर परिणाम से वहां आने जाने के संकल्प को तो कौन कहे इस मृत्यु लोग से इसके बाद पड़ लो, लो, लो, लो. लोग उसके बाद और लोग उसके बाद और लोग न जाने कितने लोग लोकांतरण के गमन का प्रोग्राम बाकी रह जा जाएगा बड़ा लंबा ट्रेन है जल्दी खत्म होने वाला नहीं है तो वो तो कभी पूरा होने वाला है ही नहीं बारंबार, बारंबार उसी की पुनराइठी करते रहो करते रहो थकते रहो और मैंने वेस्टर्न फिलोसफी में पढ़ा था जो सिस्टम हमारे समय में पढ़ाया जाता था और भारतीय समतों के मुख से सुना है और क्या सुना है कि ज्ञान का प्रकाश देकर प्रेम रथ का भाव देकर जन्म दाता परमात्मा हम लोगों को दुनिया में भेजते हैं तो उनके दिए हुए प्रकाश का आज ही सही उपयोग नहीं कर लेंगे तो दर्शा बढ़ती चली जाएगी लापरवाही करने का बहुत लंबा दुखद परिणाम अपने लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा उसको किसी भी चाला की ससुराई से बाहर होने से हम मिटा नहीं सकेंगे इसलिए बहुत ही सजीवता की बात है बहुत ही सजग होने की बात है की हम सब भाई बहनों को अकेले अकेले व्यक्तिगत सत्संग करना चाहिए और सचमुच आज जितना सूझ रहा है उतना कलम को अवश्य उठाना चाहिए आगे आगे शक्ति बढ़ती जाएगी प्रकाश मिलता जाएगा उद्धार हो जाएगा और मुझे तो बड़ा संतोष मिला था और बड़ी निश्चिंतता मिली थी किस बात से कि एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि मेरा उद्धार हो जाए मेरे विकार नाश हो जाए मेरा जीवन परम शांति से भर जाए जिसको मैंने अपना करके स्वीकार किया है उसके प्रेम स्वरूप से मेरी अभिन्नता हो जाए और उस मधुर अलौकिक प्रेम रस की मधुरता से जन्म जनवान करके सब विकार धुन जाएं। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि नहीं तो ये संकल्प केवल मेरा है ऐसा नहीं है केवल आपका है ऐसा नहीं है सोचने से ऐसा लगता है ना कि जन्म मरण की पीड़ा जिसने कर लिया मान मानअमान के धक्के जिसने खा लिए वो खुशी से नहीं तो झकमा के अच्छा के कि क्या करें कुछ तो लेने के लायक है ही नहीं है तो चलो अब संत महात्मा जो कहते हैं जो तो मानो क्या करें, वो तो हार करके केवल अपनी तरफ से अपना ही संकल्प हम बनाएंगे इतनी सी बात नहीं है मैंने महाराज जी के कथन के अनुसार जो जो ग्रहण किया है वो तो बात ऐसी है कि मनुष्य बुरा न रहे अतृप्त न रहे अभाव से पीड़ित न रहे पराधीनता में फंसा न रहे और अपने रस रूप उदगम से बिछुर करके रस के अभाव में दुनिया की धूल सांसता न फिरे ऐसा संकल्प मेरे जीवन दाता का भी है तो बहुत बढ़िया बात है ऐसा नहीं है कि वे सब प्रकार से पूर्ण हैं अपने आप में पूर्ण हैं उनको अपने लिए और कोई जरूरत नहीं है तो वे हम लोगों की तरफ से इन डिफरेंट एटीट्यूड लेकर रहते हो ऐसा नहीं एटीट्यूड In को क्या कहेंगे इंदिरा मिश्रा एंड उदरसीन उदरसीन ऐसा नहीं है कि अपने आप में परिपूर्ण होने के नाते हम लोगों की तरफ से वो उदरसीन रहते हो वो बात नहीं है और पीछे महाराज जी की सलाह मान मान करके थोड़ा थोड़ा सा नाता रिश्ता जान पहचान उनके साथ डरते डरते लगाने की मैंने चेष्टा की तो उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि कि भ्रम में पड़े हुए भटके हुए व्यक्ति अपने जैसे व्यक्ति को तो अपने उद्धार की तत्परता कम है और मेरी पीड़ा से पीड़ित होने वाले अंत करुणा सागर परमात्मा को मेरी दुर्गति से अधिक वेदना तो मुझे बड़ा बल मिला मैंने कहा चलो अब सारा भार मेरे ही पर नहीं है और इसी इसी सहारे मैं ये कहती हूँ बार बार अपने भाई बहनों को सुनाती हूँ मैंने तेरी शाम गई तूने मेरी बात कही इसी आधार पर कहती हूँ अपनी तरफ से सामर्थ्य कितनी है अपने भीतर भूख कितनी मरी मरी सी है अपनी लालसा कितनी दुर्बल है तो हमको जरा जरा का जरा जरा सा हाथ बढ़ाते हैं कि हे है प्यारे किसी तरह हम तुम्हारे पास पहुंच पाते किसी तरह हम तुम्हारे प्रेम का पात्र बन पाते तो हम थोड़ी थोड़ी सी लालस जगाते हैं तो उनकी ओर से बड़े जोर का आकर्षण आकर के हमें उनकी ओर बढ़ने के लिए अधिक तत्पर बनाता है ये बातें व्याख्यान देते समय की व्याख्यान सुनते समय की समूह में बैठ चर्चा कर, करते समय कि ग्रंथ पढ़ते समय भले में पता चलता हो लेकिन आप जब व्यक्तिगत सत्संग के लिए अकेले बैठेंगे और अपनी वर्तमान दशा को देख करके सचमुच आपके भीतर अगर पीड़ा पैदा होगी कि क्या बताऊँ लाज लगती है अपने मुख से अपने को साधक कहने में लाज लगती है अपने मुख से अपने को ईश्वर विश्वासी कहने में अगर ये अकेले अकेले व्यक्तिगत एकांतिक सत्संग के समय हमारे भीतर जगेगी तो उसी समय तत्काल आपके भीतर से वेदना भरे वाक्य पूरे होंगे पीछे और उबारने वाले की करुणा का हाथ आपका स्पर्श करेगा पहले दुख सुनाना आप भूल जायेंगे शिकायत करना आप भूल जायेंगे मैंने कब से पुकारा आपने सुना ही नहीं करने वाले करते हैं मेरे पास चिट्ठिया आती है कि आपने जब ईश्वर की महिमा सुनाई थी तो उस समय तो मुझे बड़ा सास मिला था बहुत सत्य मालूम होता था और अब तो अकेले में यहाँ पर परिवार के फंदे में फंसकर मैं कब से पुकार रही हूँ और आपके भगवान उनके नहीं आपके बताए के बात है आपके भगवान सुनते ही नहीं है ऐसा करते हैं ऐसी शिटियाँ मेरे पास आती है तो, तो अब, अब उन पीड़ित जनों के प्रति मेरी खूब सहानुभूति है खूब हमदर्दी के साथ उन पत्रों का मैं उत्तर देती हूँ लेकिन उनका पत्र लिखना और मेरा उत्तर देना ये सब तो पर्ण साधक होता कि सचमुच वो वेदना की घड़ी में उस करुणा सागर के स्पर्श का आनंद उनको मिल जाता किसी भी समय किसी भी रूप में वे शांति स्वरूप कभी शांति होकर प्रगट हो जाते हैं, वे सामर्थ्य स्वरूप अनंत सामर्थ्यवान अनंत ऐश्वर्यवान कभी सागर की दुर्गमता की घड़ी में सामर्थ्य होकर प्रकट हो जाते हैं ऐसा बल भर जाता है मालूम होता है कि मैं अकेले और सारी जगत का टक्कर नहीं सकती हूँ वे, वे प्रेम स्वरूप ऐसे मधुर रस के रूप में भीतर भीतर प्रकट होकर के सब रिश्त रिश्त दिलों को भर देते हैं तो होता है ऐसा और घर छोड़कर कर बंदे भागे बिना हो सकता है और अन्न छोड़कर पाए का आहार लिए बिना भी हो सकता है और वस्त्र छोड़कर नंगे रहे बिना भी हो सकता है क्योंकि विशेष प्रकार का वस्त्र विशेष प्रकार का आहार विशेष प्रकार का आवाज ये सब तो शरीर के सतह पर होने वाली बातें हैं लेकिन वो अंतर की वेदना जो है में क्या बताऊ इतने दिन हो गए भगवत समर्पण के भाव की दीक्षा लिए हुए और आज तक देहन समर्पण गया नहीं मुझसे आज तक धन की शरणागति छूटी नहीं मुझसे तो संकट की घड़ी में शरीर का बल याद आवे धन का बल याद आवे कुटुंब का बल याद आवे दल बंदी और योग्यता का बल याद आवे तो तो ईश्वर समर्पित साधन के लिए घोर संकट और और बड़ी भारी दिल्पत्ति की घड़ी है वो तो अगर ऐसी कोई बात आती है तो भी हार मानने की बात नहीं है नर्वस ब्रेकडाउन होने की बात नहीं है ये केस नहीं है क्योंकि थामने वाला तो अपने भीतर ही मौजूद है तो अकेले की घड़ी में जब हम अपने चित्र को देखते हैं तो ये दशा स्पष्ट होकर के सामने आती है और उस समय अगर अंतर की व्यथा प्रकट होती है कि है क्या बताऊं इतने दिन हो गए ईश्वर विश्वास का भ्रत लिये हुए इतने दिन हो गए शरणागति की दीक्षा लिए हुए और आज तक संसार का सहारा मुझसे छूटा नहीं तो केवल इस बात की पीड़ा भी तक जागृत हो जाए तो वो पीड़ा जो है वो अहम रूपी अणु के आवरणों का नाश करती है बहुत बढ़िया चीज है अपनी असफलता की वेदना सफलता की कुंजी है और मैंने किसी माध्यम से बड़ा भरी आश्वासन पाया क्या पाया कह दो मेरे लिए संवाद कह दो डरने की कोई बात नहीं एक बार साहस करके क्यों नहीं बात कही आती डरने की कोई बात नहीं मैं तो तैयार हूं मैं तो सब समय तत्पर हूं कह दो कि इस पथ में कुछ ठोस नहीं है कि चोट लग जाएगी कुछ कड़ी कड़ी चीज शक्ति नहीं है कि तकलीफ हो जाएगी यहां तो सब समय कोमल ही कोमल है आनंद ही आनंद है रस ही रस है मैंने, मैंने कभी इनकार कभ किया है, आने है।, है अपना आने को डरने की कोई बात नहीं बिलकुल सत्य है अक्षरशाह सत्य है कि अपना भय ही हम लोगों को उससे अनुपम अलौकिक जीवन से दूर रख रहा है को रहा भ्रम है मिथ्या भय है लेकिन ये बातें अपनी दृष्टि में स्पष्ट होंगी व्यक्तिगत सत्संग के समय। उसको इतना आवश्यक प्रोग्राम बनाए हम लोग इतना आवश्यक प्रोग्राम बनाए कि मुझे ऐसा लगता है की चौबीस घंटे का कोई एक दिन रात का जोड़ा बिना व्यक्तिगत सत्संग के बीच में न देसा न हो की सूर्योदय दिया सूर्यास्त तो हो गया और सूर्यास्त तो हुआ और दूसरा सूर्योदय आ गया और इतनी देर हमने बिना सत्संग के सांस ले लिया प्रांत गहा दिया ऐसा हम लोगों को नहीं होने देना चाहिए और बाकी जो बारी बातें हैं वो तो सब हो ही रहेंगे होती रहेंगी हम नहीं थे तब भी सब बातें हो रही थी और हम नहीं रहेंगे तब भी सब होती रहेंगी बारी बारी-बारी संघर्ष ये बहुत पुरानी बात है होते रहे होते रहेंगे पारिवारिक कुटुम्बीजनों का मिलन भी है सहयोग भी ये भी सृष्टि के स्वरूप में है सदा से होता रहा है सदा तक तो होता रहेगा आर्थिक स्थिति का बन जाना बिगड़ जाना धन का आ जाना निकल जाना शरीर का स्वस्थ होना बीमार होना कलह होना संघर्ष का मिट जाना संघर्ष का बन जाना भेदभाव का पैदा हो जाना मान अपमान का हो जाना इन बातों के पीछे कब तक पड़े रहेंगे भाई ये बातें तो इस शरीर को ले करके इस संसार के साथ चिपकने की भूल मैंने नहीं की थी तब भी पता नहीं क्या क्या हो रहा था और संत की कृपा ऐसी भगवत कृपा ऐसी भ्रम का निवारण करके दोषों को मिटा करके और न मिटा सके तब न मिटाने की वेदना ऐसी व्यथित हो जायेंगे तो उन परम कृपालों की कृपा पाकर के जब जीवन में सब कुछ उजाला ही उजाला हो जाएगा आनंद ही आनंद रस ही रस रह जाएगा तो उसके बाद फिर अपने लिए कोई समस्या शेष नहीं इसलिए दैनिक जीवन में उठने वाली छोटी छोटी घटनाओं को इतना महत्व देना शांति संपादन की पीड़िए को खो देना ऐसा ही है जैसे जीवन को खो देना और मृत्यु को गरम करना ऐसा ही है इससे अधिक उसका कोई महत्व नहीं है कहां तक समस्या सुलझाओ तो बता भूल काल में कहीं समस्या का अंत होता है जी अरे मेरा स्वयं का अपना और हम यही समस्या जमकर खड़ा है तो बाहर की समस्या कैसे थकेगी जो सदा सदा से है उसमें शंका रखो जो त्रिकाल में भी हुआ नहीं है नहीं और तब तुम्हारी पकड़ में आया नहीं आगे आएगा नहीं उसको सत्य मानो तो इस प्रकार की भूल का बना रहना ये जितनी बड़ी समस्या है उतनी बड़ी समस्या संसार में और कुछ हो सकती है बड़ा आराम मिलता है आप इस तरह से सोच करके देखिएगा हजार उनझने आपके सामने आ जाएं अगर ये बात ध्यान में आ गई कि भाई इस समस्या तो सबसे पहले हल करो कि सत्य को सत्य कह के स्वीकार करना ही है और सत्य को और असत्य कह करके उसकी नापसंदगी रखना ही है अगर इसको समझाने के लिए हम तत्पर हो गए तो महाराज जी की वाणी है कि मैं बदल जाऊं तो दृष्टि बदल जाए और दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाए तो हम लोग अपने को दीवार हुआ रख करके दृष्टि को सुंदर करना चाहते हैं कि सब में भगवत स्वरूप अपने प्यारे का दर्शन क्यों नहीं होता है तो भीतर में भेद रखो और और दृष्टि में पसंद करो कि भगवत तो स्वरूप का ही दर्शन होते ही कैसे होगा अपने को बिगाड़ करके दृष्टि को सुंदर बना नहीं सकते अपने को बिगाड़ करके सृष्टि को सुंदर बना नहीं सकते तो सबसे आवश्यक बात क्या है मानव सेवा संघ के उद्देश्य की, की पूर्ति में अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण सबसे आवश्यक बात यह है कि व्यक्तिगत प्रसंग को महत्व दे करके अपने को सुंदर बनाया जाए आप सुंदर हो जाएंगे तो दृष्टि सुंदर हो जाएगी और दृष्टि सुंदर हो जाएगी तो दृष्टि सुंदर दिखाई देगी